लंदन में आग मार्गरेट नैश दिन भर काम करने के बाद टोबी सो रहा था वो अपने मालिक की दुकान के ऊपर रहता था टोबी उठो उसका लड़के, उनकी डायरी के लिए है वो नहीं टोबी ने घबरा कहा वो कूद बिस्तर से बाहर आया उसने नोटबुक पकड़ी और भाग कर गली में आ गया रात गर्म थी लेकिन तेज हवा भी चल रही थी गली में कई लोग थे कुछ भाग रहे थे टोबी ने ऊपर देखा के बादल थे और आकाश लाल था क्या हुआ था टोपी ने भागकर गली का मोड़ पार किया आग आग एक बूढ़ी औरत चिल्लाई बूढ़ी ने अभी भी अपने अपना रात्रि गाउन पहन रखा था लंदन जल रहा है एक लड़का चिल्लाया और नदी नावों से भरी हुई है टोपी ने आग की लपटे देखी वह भागता रहा गलिया छकड़ो और गाड़ियों से भरी थी और हर तरफ धुआं था टोपी भीड़ के बीच से निकलता गया उसे मिस्टर पेपिस को ढूंढना ही था आखिरकार उसने मिस्टर पेपिस का घर ढूंढ ही लिया उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई बाहर नहीं है क्या कोई घर में है टोबी चिल्लाया किसी ने उत्तर नहीं दिया वो दीवार पर चढ़ गया ऊपर चढ़ते चढ़ते वो छत पर आ गया फिर उसने एक भयानक दृश्य देखा आग की लपटे लंदन में हर बोतले रख रहे थे टोबी को बहुत आश्चर्य हुआ वो लड़खड़ा गया और उस दीवार से नीचे और उसे दीवार से नीचे कूदना पड़ा वो गड्ढे के पास गिरा लेकिन नोटबुक गढ्ढे में गिर गई वो नहीं टोबी चिल्लाया ये ये गड्ढा मेरी वाइन और पनीर के लिए है, मिस्टर पेपीज़ ने कहा इस तो तो तो पेपीज तो पेपीज हमें इसे फैलने से रोकने में सहायता करनी होगी मेरे साथ आओ वो बाहर भागे धुएं और शोर से भरी गलियों में अब खूब हलचल थी एक गाय पर बच्चे सवार थे वो उसके पास से निकलते हुए आगे गए निती बकरियों को धकेलते हुए वो आगे गए। वह तब तक नहीं रुके जब तक कि नहीं पहुंच गए लोग किताबों को सुरक्षित जगह ले जा रहे थे दूर से आती धमाकों की आवाज टोबी सुन पा रहा था। आग को रोकने के लिए घरों को बारूद से गिराया जा रहा था तभी कालिक से ढका एक आदमी आया और कालिक से ढके हुए अपने घोड़े से नीचे उतरा यह अजनबी कौन है टोबी ने पूछा क्या तुम नहीं जानते मिस्टर पेपिस ने कहा यह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स है चार्ज द्वितीय है यह बाल्टी लो राजा ने कहा इस भयंकर आग को बुझाने में मेरी सहायता करो राजा और मिस्टर पेपीस और अन्य लोगों के साथ टोबी ने भी आग बुझाने का प्रयास किया वो दिन रात तब तक काम करते रहे जब तक कि आग बुझ नहीं गई तीन दिनों बाद टोबी दुकान पर वापस आया उसका मालिक उसे देख हैरान हुआ ओह भगवान की कृपा है तुम लौट आए मुझे लगा की तुम आग में भस्म हो गए थे नहीं सर मैं तो रोजा मैं तो राजा और मिस्टर पेपीज की सहायता कर रहा था टोभी ने कहा लेकिन अब मुझे आराम करना है और नहाना भी है और नहाना भी है मालिक ने कहा